प्रसंग 247, वेदों में परमेश्वर को सब गुणों से परे नाम रूप देश काल निमित्त आदि से विरहित वाक्य मन बुद्धि के अगोचर अनंत अचिंत स्वरूप कहा है पर भक्त का मन तो यह सब मान लेकर निरस्त नहीं होना चाहता हो भी नहीं सकता भक्त कहता है परमेश्वर यदि ऐसे ही हो तो उनके रहने या न रहने से ही क्या यदि उन्हें देख न सका यदि उन्हें अपना नहीं बना पाया तो धर्म कर्म सब व्यस्त है मैं भी व्यर्थ हूँ और जन साधारण भी व्यस्त है पर ऐसा क्या कभी भी हो सकता है उन्हें तो इसी जन्म में ही प्राप्त करना होगा भक्त का आंतरिक करुण क्रंदन परमेश्वर के आसन को डगमगा देता है तब फिर वे और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं रह सकते वे तो सर्वज्ञ हैं समस्त भूतों के अंतरात्मा सर्वान्तर्यामी अहेतुक दयासिंधु और सर्वोपरि भक्त वत्सल हैं इसीलिए वे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने असली स्वरूप को छिपाकर उसके द्वारा आकांक्षित रूप से हृदय मंदिर में दर्शन देकर उसको कितार्थ करते हैं और जीव जिससे उनके स्वरूप को सहज में हृदयंगम कर सके इसीलिए वे कभी कभी निर्देश धारण कर अवतीर्ण होते हैं तब पापी तापी तक उनकी कृपा से बिना साधन भजन के भी तर जाते हैं दो सौ अड़तालीस भगवान साधक पर कृपा करके और उसकी आराधना की सुविधा के लिए रूप धारण करते हैं उनको गुणातीत अचिंच स्वरूप से अथवा केवल समस्त ऐश्वरिक गुणों के समष्टि रूप से धारण धारणा में लाना संभव नहीं है अनेक समय हम शिव को गढ़ने जाकर बंदर गढ़ बैठते हैं हम जब तक मनुष्य हैं जब तक हमारी देह बुद्धि है या द्वैत भाव है तब तक ईश्वर को एक अनंत ईश्वरीय गुणभूषित आदर्श मनुष्य में चिंतन करने के अलावा हमारे पास अन्य उपाय नहीं है 249. निराकार रूप से परमेश्वर का चिंतन करने की कोशिश करने से हम बहुत हुआ तो विराट आकाश या असीम समुद्र की कल्पना कर पाते हैं प्रथमा प्रथमावस्था में निराकार ध्यान के प्रयत्न में हम शून्य का ही ध्यान कर सकते हैं उसमें अन्य कुछ तो आरोपित हो ही नहीं सकता अंधकार में पत्थर फेंकने के समान ही तो है और क्या निराकार पिता या निराकार माता का ध्यान कष्ट की कल्पना है एक अर्थ शून्य बात की बात है मात्र है। निराकार ध्यान में हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर कोई विशेष आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वह निरस और अवलंब रहित है सर्वरूपातीत निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के अधिकारी हैं एकमात्र देह ज्ञान शून्य मुक्त परमहंस जो सर्वभूतों में ईश्वर को देखते हैं